स्वास्थ्याेदख्या चत्वारि सप्तध्याय सप्तमो मन्त्र प्रतिश्याख्या प्रतिष्ठुर्वेद के चलीसवे अध्याय का सावा मन्त्र पठा जाय औख्याणि भूता भूया समाचि आत्मा अनुच्चित छत् वर्त मंत्र का दीर्थ समालिखी आत्मा अनुस्थित खंड और धानधार है अथ अविद्या अब कौन अविद्या को त्यागते हैं इस विषय को इस मंत्र में कहा है पदार्थी छाता परमात्मनि ज्ञाने समेव सर्वाणि भूतानि आत्म एव अत्र वचनव्यक्तिकेन एकम् कः शोकः परिताप एकत्वम् सर्वात्म अद्वितीयत्वम् अनुपश्यतः अनुकूलेन युगाभ्यासेन साक्षात् द्रष्टुम् ष्यो ये परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में विजानता विशेषकर ध्यान दृष्टि से देखते हुए को वो सर्वाणी प्राणी मात्र आत्मा एव, अपने सूर्य ही दुख दुख वाले अभूत होते हैं तस्वीर आदि में एक स्वं भाव को अनुप्यता अनुकूल योगाभ्यास साथ-साथ देखते हुए योगी जन को कहा कौन मूहवस्था और कह कौन शोक शोक वा क्लेस होता है अर्थात नहीं जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहजाई प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं अर्थात जैसे अपना ही वैसे ही अन्यों में भी बरतते हैं एकद्वितीय परमेश्वर प्राप्त हैको मोढ सुख औभा प्राप्त जो, जो लोग आत्मा को यथाव जान परमात्मा जानते हो वे तापीते स्वास्थ्य वेद मन्त्रे स्नानि का प्रया योगी बनने के लिए प्रयास करते हैं दूसरों को बनाने का भी प्रयास करते हैं एक प्रश्न उड़के आता है कि योगी बनने से हमको क्या मिलेगा मन्त्रे बात की उत्तर यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् किश् जान ज्ञान ईश्वर के पा देने पर सारे प्राणी दिखने भी जि जीव से कुछ काभ प्राप्त करता है उ प्रेम उसमें उम रागम आसक्ति और अन्य प्राणियों में वो प्रेम नहीं वो भावना नहीं होती ये दोष व्यक्तिम क्षण करो अपने अपने जीवन का तो प्राय व्यक्तियों में एक विचार मिलता है जितना वो अपना कल्याण हित चाहता है उतनी मात्रा में उसे बन गया आपका क्या अनुभव है आत्मनीक्षण कर लो व्यापक ये लिए दोष मिले और श्वर को प्राप्त करने के लिए इससे और आगे बढ़ना पड़ता है अपनी हानि उठा करके भी दूसरे का भला करना पड़ता है कितना ऊंचा स्तर इतने ये काम नहीं चल रहा कि आत्मवत्मे व्यक्ति आत्मवत् से भी एजेटिव हम व्यक्ति को बनाने पड़ते हैं अर्थात कई बार कितने लोग उसकी हानि करते हैं उसका बुरा चाहते हैं उस स्थिति में भी वो दूसरे का बुरा नहीं जाता स्वयं दोष करके व्यक्ति अपने आत्मा को किस दृष्टि से देखता है कोमल दृष्टि से पढ़ाए देखता है स्वयं दोष करके व्यक्ति स्वयं को कैसा देखता है वो अपने नव कोम दृष्टि आगता उष कोपि दूसरा कर्ता दृष्टि बे ए का पुत्र छोटा बालक पडोसी को दु थ मा बेटे और वो पडोसी का बा थ मा पुत्र मातां अपना बेटा जो मारेगा तो बड़ा कोमल लगेगा कोई ऐसी बात नहीं बच्चे ऐसा कर ही देंगे <laughs> अब जब पड़ोसी का जब बच्चा मारेगा तो बहुत हार लग जाएगी माँ के बेटी लगेगी नहीं लगेगी तो अपने प्रतीक व्यक्ति की ये दृष्टि कोमल दृष्टि है ये बहुत घातक है ये दूर ले जाती ये तो ये मानता है कि मैं अपने ऊपर इतनी अच्छी दृष्टि रखूंगा तो मेरा कल्याण होगा बिल्कुल नहीं हुआ महापुरुषों मैं ये चीज देखेंगे आप जितने महापुरुष हुए हैं आज हो सकते हैं मिलेंगे वो अपने दोष को सबसे भयंकर समझ जितनी कठोर कड़वी दृष्टि से अपने दोष को देखते हैं उतनी कठोर दृष्टि से दूसरे के दोस्त को मिलते दूसरे काष देखने बा आती पले ओर दूसरे व्यक्ति काष दिखता वयं दोष कोना दूसरा दोष ढूढता महापुरुष व्यक्ति दश ते दोष हैकाल परस्कार मन बदलता इमे अमुख दोषमो दोषमी ये दोष इति तु है उसके प्रति की कोमल रेस्टी बन जाती है आपसे में बहुत भावना उभरती है बात तत्र कह मोह है कह शोक है अब उन्होंने बताया प्राणियों के प्रति तो ये भाव होते हैं पर व्यक्ति को स्वतः क्या अनुभूति होती है स्वयं क्या अनुभूति होती है तक कम होगा कृष होगा वहां अज्ञान में रहना ईश्वर को पालने के पश्चात अज्ञान में रहना ऋषियों ने अज्ञान को अविद्या को सारे पापों का कारण सारे दुखों का कारण ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति में अज्ञान नहीं रहता अज्ञान न रहने से परिणाम उसको आनंद की उपलब्धि और अज्ञान न रहने से अज्ञान से उत्पन्न होने वाले काम करोग लोगमोकि व्यक्ति की ज्ञानी से व्यक्ति का अधर्म आचरण निवृत्ता अज्ञानी उपस्थिति व्यक्ति कर्माचरणता कवि देखि चले जा अज्ञान जा अन्याय अधर्म असत्य आचरगा अज्ञाने हट जाने पर असत्य आचर हट जग उपासना अज्ञान की विद्य मानता में मिथ्या उपासना चलती है उल्टी उपासना होती है इसकी भी होनी चाहिए और अविद्या के हटने पर विद्या के उपस्थित होने पर वास्तविक असली उपासना आरंभ <kuh> होती है हमारे अंदर अज्ञान है तो हम क्या करते हैं ईश्वर को तो छोड़ देते हैं संसार के विषय भोगों की ओर लालायटित होते हैं अज्ञानी उपस्थिति होना ज्ञानी उपस्थिति ज्ञान हतां क्याौकिक विषयी उपसना छोडते ईश्वर की उपसना अज्ञाने साथ का क्रोध लो देश जितने भी दोष आप गिरते चले जाएंगे गिरएंगे दे सारे के सारे ये सारे की निवृत्ति होगी जीवात्म विश्व के रूप में आ एक बात और कई मंत्र में एक त्वम अनुपश्यता अब दूसरे लोग इसका दुसरा कर देंगे एक त्वम एक होना एक एक जो वेदों को वेदो समजते विशिष्ट ग्रन्थो समजते आत्मा परमात्मान जान गलत अर्थ न के एक त्वं अनुपश्य एक त्वं कर्त एक पना ध्यान देना ईश्वर को योगी देखता हैम लम्बाय चौडां विविध प्रकार की चीजें जैसे भवन को हम देख रहे हैं तो इसमें सीमेंट इसमें पत्थर इसमें लोहा तो भवन को देखते हैं तो एकत्व को नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं अनेकत्व को देखते हैं इसमें, इसमें देखते हैं तो एकत्व को नहीं देखते अनेकत्व को देखते हैं शरीर में देखते हैं तो एक को नहीं देखते इसमें पांच भूत है प्रसिद्ध वायु भी आकार किसी को उठा के देखने एक एकत्व जो है उनमें दिखाई नहीं देगा आप दिखाई देखिए बात कहना दे चाहते एकत्व मनुपश्यता वो जो ईश्वर है तो एकाई केवल एक ही है उसमें संमिश्र नहीं है किसी बात का ईश्वर में केवल एक चेतन तत्व है उसमें संमिश्र नहीं है अच्छा दूसरे लोग क्या कर सकते हैं मा और परमात्मा को दोनों को एक देखता है ठीक है आगे बढ़ जाओ आत्मा को सौरे संसार को ईश्वर को एक देखता है आज ये एक हो जाना है अब ये इनकी समाधि है समाधि काल में योगी और परमात्मा और संसार की नुह एक हो जाती बिल्कुल ठीक क्या ऐसा होता है आप याद रखो कम से कम वो दिले काम भेज लेना है जो भूतकाल में दो थे जो भूतकाल में तीन थे वो एक हो सकते हैं क्या बताओ कौन है ठीक है चोटी तक खादर लगाएगा तो वो छह नहीं तीन या दो और ये छह तो एक हुए नहीं ये हो ही नहीं सकता जो दो हैं या तीन है वो भूत काल में वो वर्तमान काल अथवा आने वाले समय में एक हो ही नहीं सकते। यदि पहले अलग अलग थे एक हो गए अकल अकल्पना कर लो हो गए तो क्या क्या परिणाम निकलेगा पहले तीन के में करें एक करें से अमृत करे भगवान बनेगा मिश्रण से भगवान पैदा हो गया ये मानना पड़ेगा ये अपने अद्वितवादी भाई क्या कहते हैं कि भाई हम छह को राखों बना नहीं मानते छह को एक साथ उठे पौराने थे, आए रुकना बातचीत करने लगे वाह तीन को मानते हो हम छह को मानते और पांच अनादि शांत नहीं समझे और एक अनादिनांद ये जैसा वो पांच खाते लगे पांच वर्ग है अब वे की भाषा ये वेदों का ज्ञान ज्ञान नहीं आने से कोई किसी को लाभ नहीं पड़ता और ध्यान देना तो एक तो है, पर जोड़ दिया गया एक को योग्य देवता है अर्थात ईश्वर एक इकाई एक है उसमें सम्मिश्र नहीं है न था है न होगा जीवात्मा भी इकाई तो यहां तो ईश्वर को बताना था एक बात ध्यान देने की है कई लोग कहते हैं भूषण उठ का व्यक्ति है कदर का साझा कार हुआ है कोई व्यक्ति कहता है इतना वाला वाला है करोस्पति है ये ईश्वर के साथ साथ कार्य होने का परिणाम हम लोग को धनबाद करते हैं क्योंकि ये होती है और आप कहते चले जाइए ये बातें गौड़ है शरीर अच्छा हो बहुत अच्छी बात है इसमें मतभेद है न्तु ये लक्षणो है या परमात्मा पर शोक और मोह होते, का क्रोध होते, ये योगी का लक्षण ज्ञान काम क्रोध नहीं, नहीं सताते और परमात्मा योगी ब योगी का लक्षणता याव